शिवपुराण शतरुद्र संिता शिव जी कहते हैं ब्रह्मण दसवें द्वापर में त्रिधामा नाम के मुनि व्यास होंगे वे हिमालय के रमणीय शिखर पर्वतोत्तम भृगुतुंग पर निवास करेंगे वहां भी मेरे श्रुति विदित चार पुत्र होंगे उनके नाम होंगे भृंग बलबंधु नरावित्र और तपोधन केतुसंग ग्यारहवें द्वापर में जब त्रिवित्र नामभ्यास होंगे तब मैं कलयुग में गंगा द्वार में तप नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे लंबोदर, लम्बाक्ष केशलंब और प्रलम्बक नामक चार दृढ़व्रति पुत्र होंगे बारहवीं चतुर्युगी के द्वापर युग में सततेजा नाम के वेद व्यास होंगे उस समय मैं द्वापर के समाप्त होने पर कलयुग में हेमकंचुक में जाकर अत्रि नाम से अवतार लूँगा और व्यास की सहायता के लिए निवृत्ति मार्ग को प्रतिष्ठित करूंगा महामुने, वहां भी मेरे सर्वज्ञ समबु साध्य और सर्व नामक चार उत्तम योगी पुत्र होंगे तेरहवें द्वापर युग में जब धर्म स्वरूप नारायण व्यास होंगे तब मैं पर्वत गंध माजन पर बालकिल्याश्रम में महामुनि बलि नाम से उत्पन्न होंगे वहां भी मेरे सुधामा काश्यप वशिष्ठ और विरजा नामक चार सुंदर पुत्र होंगे चौदहवीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब रक्ष नामक व्यास होंगे उस समय मैं अंगिरा के वंश में गौतम नाम से उत्पन्न होऊंगा। उस कलयुग में भी अत्रि विशद श्रवण और श्रविष्टक मेरे पुत्र होंगे पंद्रहवें द्वापर में जब त्रैारुणी व्यास होंगे उस समय मैं हिमालय के पृष्ठभाग में स्थित वेद नामक पर्वत पर सरस्वती के उत्तर तट का आश्रय ले वेदशिला नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय महापराक्रमी वेदशिला ही मेरा अस्त्र होगा वहाँ भी मेरे चार दृढ़ पराक्रमी पुत्र होंगे उनके नाम होंगे कुणी कुणीबाहू कुशरीर और कुणेत्र सोलहवें द्वापर युग में जब व्यास का नाम देव होगा तब मैं योग प्रदान करने के लिए परम पुण्यमय गोकर्णवन में गोकर्ण नाम से प्रकट होंगे वहाँ भी मेरे कश काश्यप उषणा च्यवन और बृहस्पति नामक चार पुत्र होंगे वे जल के समान निर्मल और योगी होंगे तथा उसी मार्ग के आश्रय से शिवलोक को प्राप्त हो जाएंगे। सत्रहवीं चतुर्योगी के द्वापर युग में देव कृतंजय व्यास होंगे उस समय मैं हिमालय के अत्यंत ऊंचे एवं रमणीय शिखर महालय पर्वत पर गुहावासी नाम से अवतार धारण करूँगा क्योंकि हिमालय शिव क्षेत्र कहलाता है वहीं उतथ्य वामदेव महायोग और महाबल नाम के मेरे पुत्र भी होंगे अठारहवें चतुर्युगी के द्वापर युग में जब ऋतंजय व्यास होंगे तब मैं हिमालय के उस सुंदर शिखर पर जिसका नाम शिखंडी पर्वत है और जहाँ महान पुण्य में सिद्ध क्षेत्र तथा सिद्धों द्वारा सेवित शिखंडी वन भी है शिखंडी नाम से उत्पन्न होंगा वहाँ भी वाचस्रवा रुचिक शावास्य और यतीश्वर नामक मेरे चार तपस्वी पुत्र होंगे उन्नीसवें द्वापर में महामुनि भरद्वाज व्यास होंगे उस समय भी मैं हिमालय के शिखर पर माली नाम से उत्पन्न होंगे और मेरे सिर पर लंबी लंबी जटाएं होंगी वहाँ भी मेरे सागर के से गंभीर स्वभाव वाले हिरण्यनामा कौशल्य लोकाखी और प्रधिमी नामक पुत्र होंगे बीसवीं चतुर्युगी के द्वापर में होने वाले व्यास का नाम गौतम होगा तब मैं भी हिमवान के पृष्ठभाग में स्थित पर्वत अट्टहास पर जो सदा देवता मनुष्य यक्षेंद्र सिद्ध और चारणों द्वारा अधिष्ठित रहता है अट्टहास नाम से अवतार धारण करूंगा उस युग के मनुष्य अट्टहास के प्रेमी होंगे उस समय भी मेरे उत्तम योग सम्पन्न चार पुत्र होंगे उनके नाम होंगे सुमंत वरवरी विद्वान कबंध और कुणिकंदर 21वें द्वापर युग में जब वाच्रवा नाम के व्यास होंगे तब मैं दारुक नाम से प्रकट होंगा इसलिए उस शुभ स्थान का नाम दारुवन पड़ जाएगा वहाँ भी मेरे प्लक्ष दारभाजिनी केतुमान तथा गौतम नाम के चार परम योगी पुत्र उत्पन्न होंगे बाईसवीं चतुर्योगी के द्वापर में जब सुषमाय नामक व्यास होंगे तब मैं भी वाराणसीपुरी में लांगली भीम नामक महामुनि के रूप में अवतरित होऊंगा। उस कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवता मुझ हलायुधारी शिव का दर्शन करेंगे उस अवतार में भी मेरे भल्लवी मधु पिंग और श्वेत केतु नामक चार परम धार्मिक पत्र होंगे तेसवीं चतुर्युगी में जब तीर्ण बिंदु व्यास होंगे तब मैं सुंदर कालिंजर गिरी पर श्वेत नाम से प्रकट होऊंगा, वहाँ भी मेरे उशिक ब्रेजस्व देवल और कवि नाम से प्रसिद्ध चार तपस्वी पुत्र होंगे चौबीसवीं चतुर्युगी में जब ऐश्वर्यशाली यक्ष व्यास होंगे तब उस युग में मैं नैमिक क्षेत्र में सूर्य नामक महायोगी होकर उत्पन्न होऊंगा। उस युग में भी मेरे चार तपस्वी शिष्य होंगे उनके नाम होंगे शालिहोत्र अग्निवेश युवनाश और शरद पच्चीसवें द्वापर में जब व्यास शक्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे तब मैं भी प्रभावशाली एवं दंडधारी महायोगी के रूप में प्रकट हूँ मेरा नाम मुंडेश्वर होगा उस अवतार में भी छगल कुंडकर्ण कुंभा और प्रवाहक मेरे तपस्वी शिष्य होंगे छब्बीसवें द्वापर में जब व्यास का नाम परासर होगा तब मैं भद्रवत नामक नगर में शहिष्णु नाम से अवतार लूँगा उस समय भी उलूक विद्युत शम्भुक और अश्वलायन नाम वाले चार तपस्वी शिष्य होंगे सत्ताईसवें द्वापर में जब जातुकर्ण व्यास होंगे तब मैं भी प्रभा तीर्थ में सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी अक्षपाद कुमार उलूक और वस्त नाम से प्रसिद्ध मेरे चार तपस्वी शिष्य होंगे अट्ठाईसवें द्वापर में जब भगवान श्रीहरि पराशर के पुत्र रूप में द्वैपायन नामक व्यास होंगे तब पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण अपने छठे अंश से वासुदेव के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर वासुदेव कहलाएंगे उसी समय योगात्मा में भी लोगों को आश्चर्य में डालने के लिए योग माया के प्रभाव से ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके प्रकट होंगा फिर स्मशान भूमि में मृतक रूप से पड़े हुए अविच्छिन्न शरीर को देखकर मैं ब्राह्मणों के हित साधन के लिए योग माया के आश्रय से उसमें घुस जाऊंगा और फिर तुम्हारे तथा विष्णु के साथ मेरुगिरि के पुण्यमय दिव्य गुहा में प्रवेश करूंगा ब्रह्मण वहां मेरा नाम लकुली होगा इस प्रकार मेरा यह काया कायावतार उत्कृष्ट सिद्ध क्षेत्र कहलाएगा और यह जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक लोक में परम विख्यात रहेगा उस अवतार में भी मेरे चार तपस्वी शिष्य होंगे उनके नाम कुशिक गर्ग मित्र और पौरुष्य होंगे वे वेदों के पारगामी ऊर्ज्वरेता ब्राह्मण योगी होंगे और महेश्वर योग को प्राप्त करके शिवलोक को चले जाएंगे उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों इस प्रकार परमात्मा शिव ने बैवस्वत मनवंतर के सभी चतुर्युगियों के योगेश्वरातारों सम्यक रूप से वर्णन किया था विभो अट्ठाईस व्यास क्रमशः एक एक करके प्रत्येक द्वापर में होंगे और योगेश्वर अवतार प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में प्रत्येक योगेश्वर अवतार के साथ उनके चार अविनाशी शिष्य भी होंगे जो महान शिव भक्त और योग मार्ग की वृद्धि करने वाले होंगे इन पशुपति के शिष्यों के शरीरों पर भस्म रमी रहेगी लला त्रिपुंड से सुशोभित रहेगा और रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण होगा ये सभी शिष्य धर्मपरायण वेद वेदांक के पारगामी विद्वान और सदा बाहर भीतर से लिंगार्चन में तत्पर रहने वाले होंगे ये शिव में भक्ति रखकर योग पूर्वक ध्यान में निष्ठा रखने वाले और जितेंद्रिय होंगे विद्वानों ने इनकी संख्या 112 सौ बतलाई है इस प्रकार मैंने 28 युगों के क्रम से मनु से लेकर कृष्णावतार पर्यंत सभी अवतारों के लक्षणों का वर्णन कर लिया जब श्रुति समूहों का वेदांत के रूप में प्रयोग होगा तब उस कल्प में कृष्णद्वैपायन व्यास होंगे जो महेश्वर ने ब्रह्मा जी पर अनुग्रह करके योगेश्वर योगेश्वरावतारों का वर्णन किया और फिर वे देवेश्वर उनके ओर दृष्टि पार करके वही अंतर ध्यान हो गए